विसूची, अवद्यादे की नवा कामो बहवोलता दूर विपरीते विसूची, अलोलुपंता। विसूची, अविद्या या चा विद्या विद्या विद्याभिपिन ऐसा पाठांतर भी है पाठांतर फिर बताएंगे विद्याभसी नचकेत सम मन नवा काम बहुव अलोलुपन्ते लगाइए अन्वय देखेंगे या अविद्या ज्ञाता मिल जाएगा या इति ज्ञाता अविद्याद्या दूरम विपरीत विसूची दूरम विपरीते नचकेत मनने नचकेत सं विद्यापीण मननेहवा काम न अलोलुपन्ते बहवा काम काम न अलोलुपंत अन्न कैसा था या अविद्या ज्ञाता च विद्या या जो अविद्या जो अविद्या इस नाम से जानी जाती है किस नाम से जो अविद्या इस नाम से जाती जानी जाती है क्या विद्या क्या विद्या है ना भी जोड़ लेना या विद्या ऐसा समझ लेना की सूची एत ये दोनों दूरम करते अत्यंत और विपरीत करते विपरीत ये दोनों अत्यंत विपरीत है या ये दोनों अत्यंत विरुद्ध है कौन अविद्या और विद्या ये दोनों अत्यंत विपरीत है तो तो तो और विसूची करते हैं की नचकेत समीपिन मनने धर्मराज कह रहे हैं की नचकेत समा की तुझ नचकेता को मैं विद्यार्थी मानता हूँ क्या मानता हूँ छत मानते हम विद्या को को मतलब का इच्छुक मानता हूँ क्यों विद्यार्थी क्यों मानते है बहुवा न अलोलपंत क्यूँकी तुमको तुमको का सभी बहुआ का तुमको बहुत से भोग पदार्थ ना अलोलुपंत लुभा नहीं सके क्योंकि तुमको बहुत से भोग पदार्थ लुभा नहीं, नहीं सके इसलिए मैं तुमको विद्यार्थी मानता हूँ जो भोग पदार्थों के प्रलोभन में आ जाए वो विद्यार्थी नहीं है ऐसा इनका कहना है अब देखना तो अविद्या और विद्या की दो आये ना यहाँ पर है। कि जो अविद्या इस नाम से प्रसिद्ध है शास्त्रों में अविद्या नाम से क्या प्रसिद्ध काम में कर्म है पुस्तकाम कर्म है ना पुस्तकाम कर्मो को क्या कहा गया इसमें अविद्या और जो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान है ना ब्रह्म विद्या से लेना है ब्रह्म विद्या विद्या से क्या लेना है और अविद्या से क्या लेना है काम कर्म सकाम कर में इसमें प्रे का साधन क्या है प्रे मतलब भोग प्रे, प्रे का साधन क्या है प्रे भोग का साधन आ? बोलो इस, इस मंत्र में क्या आया है क्या प्रे का साधन इस मंत्र में क्या कहा गया है अविद्या अविद्या अविद्या कर रहे है ना प्रेय का साधन क्या कहा गया इसमें अविद्या और मोक्ष का साधन कुछ कहा गया इसमें विद्या तो ये देखना प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर विपरीत है अंधकार और प्रकाश विपरीत होते है ना तो ऐसे ही दोनों विपरीत स्तर स्वरूप वाले अविद्या कामकर्म रूप है विद्या तत्व ज्ञान रूप है अब नचकेता किसी भी विषय में आकर्षित नहीं हुआ किसी भी लोभ में नहीं आया इसलिए वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है अविद्या अविद्या कामा कामा विद्या इति विद्या अविद्याद्याद्याप्सीन नचिकेत संवा का बहु अलोलुपंता देखो यहाँ पर कोष्ठक में क्या लिखा है पाठान विद्यानम पर भाषपी के अनुसार यहाँ पर विद्यानम ये मुख्य पाठ है भाषपी के अनुसार क्या है विद्याभिनम जो यहाँ कोष्ठक में रखा है वो मुख्य पाठ है, है।, तम, तम है। कोष्ठक अच्छा उसमें नहीं, नहीं हम तो वो ठीक है वो ठीक है विद्यावीपिनम को रखा है विद्याभिपितम तो वो ठीक है इसमें विद्यालम कोष्टक में कर दिया है के ने लगाइए यहाँ पर या अविद्या इति विद्या या अविद्या इति ज्ञाता शास्त्रों में जो अविद्या इस नाम से जानी जाती है क्या विद्या और जो विद्या नाम से जाना जाता है ए दोनों दूरम करते अत्यंत विपरीत हैं ये दोनों अत्यंत विपरीत हैं और भिन्न गति का अर्थ है ये दोनों भिन्न हमने वहां पर क्या बताया था भिन्न फल देने वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भिन्न मार्ग हैं ऐसा यहाँ पर कहेंगे भाष्यता है ये दोनों विपरीत हैं और विसूची करते भिन्न मार्ग हैं नचकेता को मैं विद्या विपिनम नचकेता को मैं विद्यार्थी मानता हूँ क्योंकि तुझे यहाँ मैं नष्केता को मैं को को विद्यार्थी मानता हूँ ऐसा लगाएंगे देखो जी भास्त में, या अविद्या ही थी क्या था, काम कर्मात्मिक यहाँ जो काम कर्म कर थे, काम में कर्म काम कर्म का क्या है जो जो काम कर, जो काम कर्म रूप अविद्या इस नाम से जानी जाती है जो अविद्या इस नाम से जानी जाती है कौन काम कर्म जो काम कर्म आत्मिका या काम कर्म रूपा अविद्या इस नाम से जानी जाती है क्या यह विद्या और जो विद्या इस नाम से जानी जाती है वो कौन है वैराग्य रूप वैराग्य पूर्वक तत्व ज्ञान क्या वैराग्यपूर्वक तत्व वैराग्यपूर्वक तत्व ज्ञान रूप वैराग्य और तत्व ज्ञान रूप भी कह सकते हैं लेकिन पूर्वक ठीक रहेगा और वैराग्यपूर्वक तत्व ज्ञान रूप जो विद्या इस नाम से जानी जाती है विद्या क्या है बोलो वैराग्यपूर्वक हाँ वैराग्यपूर्वक है तो मोक्ष का साधन बनता है ना वैराग्यपूर्वक तत्व ज्ञान रूप जो विद्या नाम से जानी जाती है ए दोनों दूरम अर्थ अत्यंतम विसूची अर्थ किया इन्होंने दिवचना परिणाम कर लिया इन्होंने एक वचन है ना तो नहीं ने किया किया भिन्न भिन्न द्विवचना है परस्पर विरुद्ध विपरीत का क्या अर्थ हो गया परस्पर विरुद्ध परस्पर विरुद्ध अर्थ हो गया विद्या अभिष्ण नचकेत सं विद्या विद्यानम कर विद्यार्थिनम की विद्यार्थी मानता हूँ जब विद्या विद्याम ऐसे पाठ है तो इसको निष्ठान कर नहीं इसको थोड़ा देखना इस यहाँ देखना ये अभी क्या पाठ था इसमें विद्या विद्याभिनम कर्त होगा विद्या का इच्छुक विद्या का तो विद्या विद्या विद्याभिनम का क्या कर रहे हैं विद्यार्थिनम मतलब विद्या का इच्छुक तो विद्या विद्याभिपिनम में तत्पुरुष समास है विद्याया अभिपिनम विद्याया अभिपिन क्या होगा विद्या ये द्वितीय है ना हाँ द्वितीय का रूप है विद्याभिपिनम यहाँ पर द्वितिया तत्पुरुष समास है मतलब विद्या का इच्छुक और जब विद्या अभिक्सितम है ना तो विद्या विद्याभितम करते तो अर्थ हो जाएगा विद्या के द्वारा अभिक्सित विद्या के द्वारा मतलब विद्या के द्वारा प्राप्त करने योग्य क्या मतलब होगा को विद्या के द्वारा प्राप्त करने योग्य मानता हूँ विद्या हाँ विद्या के द्वारा प्राप्त करने योग्य मानता हूँ मतलब विद्या नष्कता को प्राप्त करना चाहती है विद्या अर्थ है इसमें तो विद्याभितम पाठ है इस पाठ में ये विद्या अभिषितम किताब प्रत्यय हुआ है ना तो निष्ठा प्रत्यांश शब्द है तो गण में पाठ होने से निष्ठा प्रत्यान शब्द का पर प्रयोग हुआ है निष्ठा प्रत्यान शब्द का निष्ठा प्रत्यांश शब्द कौन है तो, अभिषितम निष्ठा प्रत्यान शब्द का पर प्रयोग हुआ है गण में पाठ होने से निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पर प्रयोग हुआ है वन सत्वात अथवा छादस प्रयोग होने के कारण पर प्रयोग हुआ है आगे के लिए नामा बहुवंता कामा, कामा भी कि विषय भोग बहुत होने पर भी या बहुत विषय भोग भी, भी। न अलोलुपन्ते न अलोलुपन्त कर लुभा नहीं सके अर्थात श्रेयो भी छेदम न कृतवंता मोक्ष मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके तुम्हारा मोज मार्ग से मोक्ष मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके बात आती है हाँ वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके मतलब तुझे मोक्ष माल से विचलित नहीं कर सके ऐसा है मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं कर सके मतलब विषय बस को न बहुत सी त्य था कि तुम विषय के बस में जाने वाले नहीं हो विषय के अधीन रहने वाले हाँ अब यहाँ पर जो अलोल क्या यहाँ पर अलोल है ना मूल में बह हुआ अलोलपंथ तो लुप धातु है और लुप धातु है इससे फिर क्या कर देंगे यंग प्रत्यय हो जाएगा यंग प्रत्य किससे होता है धातु यंग क्रियावार तो हो जाएगा लुप यंग लुप होने पर क्या होगा या हलादी से ऐसा करने पर क्या होगा हो यगंत हो गया ना तो एक सूत्र यहाँ पर दिया है लुप सद चर जन लुप सद चर जप भद इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा यगंत से लंग लखारा जाएगा यगंत से क्या होगा लंग लकार आ जाएगा और अटका आगम हो जाएगा लंग लकार में अट आता है और में दो आता है ना जा हो जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा की जब यंग से लंग लकार आएगा तो जो यंग का यकार है उसका छंदसो या लोप छस होने के कारण क्या होगा हाँ यं के का लोप हो जाएगा हो जाएगा और जवंता से झाकवंत हो जाता है बना लेना प्रक्रिया अब तो इन्होने क्या किया लुप्त सूत्र के द्वारा इन्होने यंगत से लंग लकार लाए थे दूसरा तरीका ये बताते हैं यंग लुगंता हुआ छानसम आत्मनिपदम अथवा यंग लुगंध से आत्मनिपद लाइए आत्मनिपद किससे लाएंगे यंग लुगंध से आत्मनिपद लाएंगे तो यंग लुगंध से आत्मनिपद जब आएगा ना तो पहले तो यगन से लंग आया अब यंग लुगंध से आत्मने पद आएगा तो जब यंग लुगन से आएगा ना आत्मनिर्प तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर यंग लुगन समझते हैं ना यंग कर दो तो कर, लो, कर दो फिर लुक हो जाएगा फिर छादस्त योग होने से आत्मने पर आएगा और जो झाते है ना झा ता तो अदभ्यस्त सूत्र है ये क्या करते हैं अत होता है, है। उभे अभ्य से, से अभ्य संज्ञा होती है ना कि छठवी अध्याय के द्वित प्रकरण में जो विधित है उन दोनों की क्या होती है अभ्य संज्ञा पूर्वाभ्यासता से अभ्यास संज्ञा तो पूर्व की होती है और अभ्यस्त संज्ञा उभय अभ् की होती है तो यहाँ भी क्या है कि जो अभी जुट हुआ था ना किससे संयोगों से जुट हुआ था तो अब संज्ञा होने के कारण अद्यस्त से झा को क्या प्राप्त है झा अद... को अत यहाँ प्राप्त है और ध्यान देना जब यंगन से लंग आएगा तो प्राप्त नहीं है क्योंकि तब तो वहाँ पर यंग से पर में झा पड़ते हैं किससे पर में और यहाँ पर क्या है की उसका तो यहाँ का तो लुक हो गया है ना तो सीधे अभ्यस्त से पर है इसलिए यहाँ उभे अभ्यस्तम से झाको अत प्राप्त है तो अत अत यहाँ पर अट भाव हो गया कैसे छंदस प्रयोग होने से ही छंदस होने से क्या हो जाएगा अटका लग जाएगा अच्छा वो हम कल बता देंगे आपको आयताग्नस मरी थोड़ा की उससे पर प्रयोग हुआ है तो पर प्रयोग हुआ है बात ठीक है तो पूर्व प्रयोग किससे आपसे ही देखना है थोड़ा हम कल बोल देंगे आपको आईटाग्नेश हमको याद है पर वो पूर्व प्रयोग वाली स्मृति में नहीं आ रही है उसको बात है अच्छा अभी देखो यहाँ पर हो जाएगा आगे पढ़ना तत्व विवेचने अद्याद्यार्तम अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम दंद्रम्यम पढ़ती मूढ़ा अविद्यामत वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम दंड रम्यम पी मूढ़ा अंधेन नीयम था अंध लगाइए अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान यथावत है दूसरी पंक्ति में देखेंगे मूढ़्रमण परियंत्र यी मना अंध एव यथा अंधेन नियम अंध एव अविद्यायाम अंतरे वर्तमान अविद्या करते काम्य कर्मे काम्य कर्म की मध्य में रहने वाले या काम्य करो में निमग्न रहने वाले काम करो में काम कर्म में डूबे रहने वाले और कैसे हैं ये लोग स्वयं धीरा पंडितम बनने माना स्वयं को धीर और पंडित मानने वाले स्वयं को बड़ा बुद्धिमान और शास्त्र का विद्वान मानने वाले है ना करते क्या कर्म में लगे रहते निष्काम है ही नहीं सेवा भावना है ही नहीं तो काम कर्म में निमग्न रहने वाले तथा स्वयं को बड़ा बुद्धिमान और शास्त्र का विद्वान मानने वाले कौन मूढ़ा मूड लोग दंतरम में माड़ा कर जरा व्याधि आदि से पीड़ित होकर जरा व्याधि आदि से पीड़ित होकर परियंत्री एक योनी से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं एक योनी से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं कैसे यथा अंधे नहीं माना अंधायो, जैसे अंधे के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे इधर उधर भटकते रहते हैं जैसे अंधे के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे इधर उधर भटकते ही रहते हैं ध्यान देना अविद्या से क्या काम करम है मतलब प्रेम मार प्रे मार्ग विद्या का क्या है यहाँ पर प्रेम प्रेमार्ग और प्रेम मार्ग दो आए है ना काम कर्म अर्थात प्रेम मार्ग में निमग्न रहने वाले प्रेम मार्ग के मध्य में विद्यमान और स्वयं अपने को बड़ा बुद्धि दूसरे की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है पर स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिमान और शास्त्र का बड़ा बुद्धवान मानने वाले इसे मूड लोग जन्म जरा व्याधि आदि से पीड़ित होकर एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं है ना ये क्या धन सम्पत्ति आदि के उद्देश्य से काम कर्म करते रहते हैं मान सम्मान के लिए ऐसा है तो अब देखना तो जैसे अंधे के द्वारा जैसे अंधे के द्वारा ले जाए जाने वाले अंडे ठीक स्थान पर पहुंच पाएंगे इधर उधर भटकते तो ही तो रहते हैं तो देखना जब अंधों को ले जाने वाला कैसा चाहिए नेत्र तो अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति ले जा ले जा सकता है ना तो उसी तरीके से जो है ना मुमुक्ठू को कैसा व्यक्ति चाहिए ज्ञान वाला ज्ञान उसको ठीक स्थान पर पहुंचा सकता है नहीं तो दुर्गति मतलब मार्गदर्शक का ऐसा होना चाहिए काम कर्म से ऊपर चाहिए, है ना ऐसा है नहीं तो रोगति हो जाएगी। आजकल तो यही कहते हैं ना अंधे को लेके अंधा चले वाला संसार हो रहा है इससे तो भटका जाए सबका ये इसमें हाँ अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान दंद्रम्य मणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नियमित अविद्याम अंतरे वर्तमान इसकी औतरणी का देखेंगे रंग राम अनुभाष में अविद्याद्या पूर्व मंत्र में जो अविद्या इस नाम से जानी जाती और विद्या इस नाम से जानी जाती से प्रतिपादित इस प्रकार प्रतिपादित या इस प्रकार कहे गए दो मार्गों में इस प्रकार कहे गए दो मार्गों के मध्य में या दो मार्गों में आने वाले अविद्या मार्ग की निंदा करते हैं दो मार्गों के अंतर्गत आने वाले अविद्या मार्ग की निंदा करते हैं एक विद्या मार्ग एक अविद्या मार्ग अविद्याम अंतरे वर्तमान या पाठ काम कर्म है या काम कर्म है क्या है काम में या तो काम काम में ठीक है कि काम में कर्म रूप अविद्या के मध्य में काम में कर्म रूप अविद्या के अविद्याम अंतरे अंतरे कर्म मध्य काम में कर्म रूप अविद्या के मध्य में जिस प्रकार जैसे कि घने अंधकार में विद्यमान मानो की घने अंधकार में विद्यमान विद्यमान काम कर्म रूप अविद्या में जो रहते हैं उनको क्या मानना चाहिए की घने अंधकार में है और जो ब्रह्म ज्ञान में लगे हैं वो प्रकाश में है ऐसा मतलब काम कर्म रूप रूपया में अविद्या में मानो की घने अंधकार में विद्यमान स्वयं धीरा पंडितम मन स्वयं करते स्वयं को ही प्रज्ञाशाली करते बुद्धिमान स्वयं को स्वयं को ही अपने को अपने को ही कि सोचा हम ही बड़े विद्वान है हम अपने को ही बुद्धिमान और शास्त्र कुशल मानने वाले शास्त्र कुशला चाह थी स्वयं को ही बुद्धिमान और शास्त्र कुशल ऐसा मानने वाले दंड्रम्य माणा करते दुख जरा रोग आदिता रोग आदि से होने वाले दुखों से पीड़ित होकर मूढ़ाकर्त अविवेकिना परिभ्रं परिभ कर भटकते रहते एक योनी से दूसरी योनी में अन्य स्पष्ट अर्थम अन्य पर स्पष्ट अर्थ वाले है के कुछ लोग यहाँ पाठांतर की कल्पना करते हैं दंद्रम्य माणा की जगह पाठ क्या मानते हैं दंद्रव्य माणा के चित्तू ये वर्णयंत क्रिया करता है के चित्त कुछ लोग दंद्रव्य माणा ऐसे पाठ का आश्रय लेकर के ऐसा पाठ मान करके दंद्रम्य माणा का होता है फिर दूध चित्ता पिघले द्रवित चित्त वाले पिघले हुए चित्त वाले द्रुवित चित्त वाले मतलब जैसे अग्नि से क्या होता है सोना पिघल जाता है ना तो जो मूड लोग होते हैं ना तो विषय विषय कामना रूप अग्नि से उनका चित्त द्रुवित हो जाता है तो विषय कामना रूप अग्नि से द्रवित चित्त वाले अभिवेकी मनुष्य इधर से उधर भटकते रहते हैं पहले दंद्रम में माड़ा कर क्या था? जरा तथा रोग आदि से होने वाले जरा तथा रोग आदि से होने वाले क्या होते हैं इनसे दुख जरा तथा रोग आदि से जन दुखों से पीड़ित होकर और जब दंड्रम में माड़ा पाठ है तो अर्थ होगा विषय काम अग्नि से द्रवित चित्त वाले पिघले चित्त वाले इनका चित्त वह पिघल जाता है विषयों को देख करके फिर अपने बस में नहीं रहता है हाँ तो एक से दूसरी योनि भटकते रहते हैं जैसे को लेकर अंडा जाए तो भी भटकते ही रहेंगे से उधर अब देखिए न सांपरा मूढ़ अयम लोको नास्ति पर मानी पुनः पुनर्वसम आपद्य ते में न सांपरा प्रतिभा प्रमांत विमूम अयोक न अस्ट मानी पुनः पुनः वसम आपद्य से मे अन्व देखेंगे विनमूं प्रमांत बालम सांपराय न प्रतिभा विनमूम माद्यन बालम सांपराय न प्रतिभा अस्थि पर नोक अस्थिर पर इतिमानी पुनः पुनः पुनः पुनः वे मे वसम आप कि धन के मोह से धन के धन से यहाँ सबको उपलक्षण है कि भारिया पुत्र पौत्र वाहन हाथी घोड़े है न तो ये इन सबके मोह से और मूढ़ कर थे मोहित मतलब के मोह से मोहित व्यक्ति वित्त मोहन मूढ़ की धन के मोह से मोहित व्यक्ति और प्रमाद्यंतम प्रमाद कर, कर, हाँ, कर थे असंत चित्त वाला व्यग्र चित्त वाला और बालक थे मूर्ख बाल का क्यार थे मूर्ख हाँ बालक अर्थ मूर्ख होता है जब विद्वान किसी को कहे तो हम बालोसी तो उसका क्यार्थ होता है मूर्ख होती है ना ये है सब देखिए यहाँ पर धन के मोह से मोहित व्यग्र वाले मूर्ख को वालम करते अर्थ मूर्खम धन के मोह से मोहित व्यग्र वाले मूर्ख को सांपराया ना प्रतिभाती परलोक का साधन सांपराया का अर्थ है परलोक से साधनम और ना प्रतिभाती का अर्थ है ना प्रति यते परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है परलोक का साधन किसको ज्ञात नहीं होता है धन के मोह से मोहित व्यग्र वाला जो व्यग्र वाला है वो क्या है मूर्ख मूर्ख तो को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है कि तो क्या है कि परलोक के साधन को नहीं कर पाते हैं और मान लोकलोक को धन संपत्ति मान सम्मान के साधनों में लगे रहते हैं ऐसे कह रहे हैं मूर्ख को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है सबसे बड़े शासक का उपदेश है यमराज का ये सामान्य व्यक्ति का नहीं उनके है उनके उपदेश उल्लंघन का दंड देने में भी वो समर्थ है अनुग्रह निग्रह सब करने में समर्थ है मानता है की यह लोक है ये लोग दिखाई देता पर लोक लोक है ना फलता है और पर ना परलोक नहीं है परलोक नहीं है इतनी मान ही करता है सामान्य वाला बहुत लोग अंदर सोचते हैं क्या पता परलोक है कि नहीं है आराम से खाओ आराम से खाओ प्लो रहो सब लोक है और पराना पर लोक नहीं है इतिमानी ऐसा मानने वाला पुनः पुनः मैं ऐसा मानने वाला वह वा, पुनः पुनः मेरे बस में आता है पुनः पुनः मेरे बस में चुँँ। चुँँ। तो आगे बच्चे फिर आ <laughs> तो गए फिर, तो <laughs> फिर आगे फिर दंड देता है पिटाई करता है फिर आगे फिर दंड देता है तो बोल देते हैं आप पहले आए थे ना फिर वहां फिर पूरी वहां पूरी याद आ जाती है पहले आए थे देखो फिर आगे वहां कोई बोल भी नहीं सकते ना पाना भी नहीं चल सकता गर्व में कहते हैं पूरा याद रहता है धरती पर आनी तो सब भूल जाता है गर्व में पूरा याद रहती है पूर्व जन्मों में क्या क्या किया है अच्छे बुरे कर्म जितने पॉप भी हैं सब उसको याद आ जाती है भजन नहीं किया सब याद आती है चलिए हो जाएगा तो अभी यहाँ पर देखेंगे ये व्यक्ति क्या है कि यह लोक है परलोक को नहीं मानता मतलब तो मोक्ष को नहीं मानता और स्वर्गलोक को भी नहीं मानता मोक्ष और स्वर्गलोक दोनों को तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति पाप कर्म का परिणाम भोगने के लिए यम के पास आता रहता है ध्यान देना जो मोक्ष के साधन ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त होते हैं वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं विद्या में होने वाले कहते हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी अपेक्षा निम्न कौन है जो कि प्रेम प्रवृत्त होते हैं वो प्रेम के काम में कर्म लगते हैं वो उनकी अपेक्षा कहते हैं निम्न लेकिन प्रेम प्रेमार्ग में लगने वाले भी क्या एक काम है कर्म करते हैं ना सा कर्म को करते हैं और ये क्या है कि जो परलोक है निर्णय कर्म को करेगा ना तो और ज्यादा अधम हो गया ये, ये और ज्यादा अधम हो गया ये पता नहीं ये तो तीसरे नहीं। हाँ तो और कही निश्चित निश्चित मार्ग में आ गया चलिए न सांपराया प्रतिभान मेख प्रमांत ब अयम लोका अस्ति पुनः पुनः वसम आपद्यते धन धन के के मोह मोह से से मतलब वाले चित्त वाले ख को वालम बालम कर मूर्ख मूर्ख को सांपराया न प्रतिभाते परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है यह अयम लोक अस्ती या लोक है पर परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला वासना पुना, पुना में पुनः पुनः मेरे वस में आता है देखिए यहाँ पर में परलोक साधन व्यापार परलोक के साधन का व्यापार मतलब परलोक के साधन का परलोक के... साधन। का, के साधन का व्यापार मतलब परलोक के नहीं नहीं परलोक के साधन का कर्म परलोक के साधन का वैसे परलोक से यदि मोक्ष लेंगे ना तो उसका साधन भूत कर्म क्या है ब्रह्म विद्या है उसका साधन भूत कर्म क्या है और परलोक से यदि स्वर्ग को कोई लेना चाहे तो उसका साधन कर्म क्या होगा काम्य कर्म है। लेकिन मोक्ष का साधन ब्रह्म विद्या ही लेना ठीक है ठीक है हाँ यदि दोनों लेना चाहे तो क्या तो हो जाएगा मतलब मोक्ष के हाँ ऐसा समझो अच्छा रहेगा की तो जो मोक्ष के साधन ब्रह्म विद्या तथा स्वर्ग के साधन काम्य कर्म को नहीं कि ये धन के लेकिन जब धन के के मोह से मोहित है ना, है ना वही बढ़िया ठीक कि आप ब्रह्म ब्रह्म विद्या विद्या को को मोक्ष साधन नहीं जानता है, अच्छा लग रहा है ना दोनों के लिए लेना चाहे कि मोक्ष के साधन ब्रह्म विद्या तथा स्वर्ग के साधन काम को नहीं जानता है। ऐसा भी किया जा सकता है विचार करना आप लोग की धन के मोह से मोहित व्यग्र चित्त वाला मूर्ख मनुष्य परलोक के साधन जान ब्रह्म विद्या को नहीं जानता है साधन व्यापारा करते साधन भूत कार्य है ना परलोक के साधन कार्य को नहीं जानता है इसका मतलब हुआ परलोक के साधन का व्यापार परलोक के साधन का आ, परलोक के साधन का कर्म अभिवेकी को ज्ञात नहीं होता है किसको ज्ञात नहीं होता है अभिवेकी अभिवेकी को ज्ञात नहीं होता है मतलब वहां है कि अभिवे कि संपराया न प्रतिवाद की परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है और यहाँ बालम का क्यारे अभिवेकीनम बालम का और इसका साम्प्राय अर्थ क्या है परलोक साधन परलोक के साधन का परलोक के साधन का कर्म अभिवेकी को ज्ञात नहीं होता है प्रमाद जनतम अवहित मनस्कम अनावहित मनस्कम, मनस्कम करते अशांत चित्त वाला हाँ वित्त मोए मोडम करते आशा वसीकृत मनोरथम विषय की आशा के अधीन मनोरथ वाले मतलब विषय की इच्छा के अधीन विषय की आशा लगी रहती है ना तो विषय की आशा के अधीन उनके मनोरथ है उनके मनोरथ किसके अधीन अधिन कही आशा और इच्छा में अंतर आया था आपको आशा प्रतीक्षा शब्द आया था अभी देखते हैं कि विषय के आशा के अधीन मनोरथ वाले ना वो कहाँ पर था आशा प्रतीक्षा तो अपराप्त वस्तु को पाने की इच्छा आशा अपराप्त वस्तु को भोगने की इच्छा प्रतीक्षा ऐसा तो किया था योग ने भी यही किया था ना? अरे वहाँ इच्छा प्रकट नहीं था अपराप्त की प्राप्ति योग अपराप्त देव इंद्री का पोषण योग मतलब जो पोषण अभी हुआ नहीं है वो और आगे हो है ना? अपराप्त देव इंदिरी का पोषण योग और प्राप्त का पंचालन प्राप्त का रक्षण जो रक्षण जैसा है वैसा होता वो अच्छा अच्छा रक्षा कि ताकि है विषय विषय के आधार की की की इच्छा की इच्छा से उनके मनोरथ कैसे समझा जाए ऐसा समझना विषय की आशा की अधीन इच्छा वाले मतलब उनकी इच्छाए बल्कि हमारी विषय की इच्छा के अधीन मनोरथ वाले अयम लोका न अस्त पर इस मानी पुनः पुनः वसम आप में देखो अभी कैसा हमने समझाया था चलो आयम लोका अस्थि पराना है ऐसा मानने वाला पुना पुना मेरे बस में आता है यहाँ भाष्य में क्या कहा जाता है आयम यो लोका अस्थि आयम लोका अस्थि कर्थ क्या करते आयम यो लोका अस्थि यहाँ लोक है पराना कर्थ परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला इथि मन्यमाना मानी करथ मन माना ऐसा मानने वाला पुना मेरे बस में आता है अर्थात मत क्रीमाण यातना भी सहयोगी मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली यातना का विषय होता है पुनः पुनः मेरे द्वारा की जाने वाली मार्का से की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली यातना का विषय होता है हाँ बार बार वो यातना पाता है परलोक नहीं ऐसा जो मानता है तो शुभ कर्म करेगा तो फिर बार बार वही पूछेगा आगे बच्चे फिर आगे अच्छा और देखना व्यासार्य ही व्यासार्य इसका कैसा अर्थ करते हैं वो बताते हैं संयमने संयमने संयम सूत्रे संयमने तु अनभु संयम ने तु अनभु पाठ पर थोड़ा ध्यान देना हम पढ़ते हैं आप लोग मिलाना पाठ अयम लोको नास्त पर उत मानी पाठानुसारे मिल रहा पाठ अयम ना लोको नास्त पर उत मानी पाठानुसारेण अयम च लोक पर लोको नास्त इतो वर्णित तत्र पक्ष तस्ती शेषा पूर्ण यहाँ मिलता है इच शब्दाचार था है पाठ ये तो हाँ शब्दाचार था नहीं ना उसमें नहीं। क्या शब्द अध्यार्य है उसमें वही ठीक है पाठ आपका वो ठीक है अब लगाइए यहाँ पर हम बताते हैं व्यासार ने जो कहा है वो देखेंगे व्यासार मतलब सुदर्शन सूरी नहीं संयम ने तु अनुभ ब्रह्म सूत्र है संयम ने तू इस सूत्र में क्या कहा है तू देखना अयम लोका आयम लोका पर उत्मानी इति नास्तमानी पाठानुसारिषद के पाठ के अनुसार है का पाठ की तुलना करो यहाँ पर शब्द अधिक आ गया है ना कि आयम लोका नास्ती उर् पर उत्मानी नहीं है इति की जगह हाँ ठीक है इति की जगह आ गया है उत आ गया है ठीक आपने उत्कर्थ होगा उत्कर्थ होता है अपी यह लोक, लोक और परलोक भी नहीं है चार सुख इसके अनुसार यह लोक और? हो यह लोक नहीं है और परलोक नहीं है दोनों नहीं है, ऐसा कोई मानता है एक तो ये लोक नहीं है ये तो तो देखो अभी देख रहे हैं ना ये लोक नहीं है मतलब इस लोक में भी सुख नहीं है इस चीज से कोई समझता है अभी देखिए इसमें क्या है यह लोक नहीं है यह लोक और परलोक भी नहीं है पराकर् परलोक उद कर पर लोक नहीं है और परलोक भी नहीं है इस पाठ के अनुसार अब लगाइए यहाँ पर अयम चलोका परश चलोका नास्तर्थो वर्णिता वर्णिता क्रिया का कर्ता है व्यास आर्य वर्णिता क्रिया का कर्ता क्या है तो व्याचार्य कार था वर्णिता अयम चलोका परस्लोको नास्तर्था वर्णिता कैन वर्ण कई वर्णिता पुत्र वर्णिता कुम वर्णिता कुत्र कुत्र संयमे वर्णितायम ने तुझ सूत्र चलिए अयम चलोक देखना ये अयम चलोक परस चलोक ठीक है पूछकाल इन्होने क्या कर दिया है वैसे आप ही होता है तो चा भी होगा यह लोक और परलोक नहीं है ये इस अर्थ का वर्णन किया इस अर्थ का वर्णन किया की लोक नहीं है और परलोक नहीं है अब देखिए करते उस पक्ष में तस्त की पूर्ति करनी चाहिए तस्त इसको लगाना चाहिए कैसे ए, ऐसा देखो दोबारा दु, लगाना पहले पंक्ति क्या थी इसमें कि धनगे मोह से मोहित व्यग्र चित्त वाले मूर्ख को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है तो यहाँ पर तस्त जोड़ेंगे तस्त उस मूर्ख का हाँ उसका हाँ ठीक है उस मूर्ख का या लोक नहीं है और पर लोक नहीं है ठीक लग गया कि जो ऐसा मानता है तो मरकर उसको ये लोक नहीं मिलने वाला नहीं है अच्छा ऐसा अभिप्राय हुआ. हुआ है ठीक हो जाएगा हाँ कि उसके लिए उसके लिए या लोक नहीं है और परलोक नहीं है ऐसा हाँ मतलब ऐसा हुआ कि यह लोक नहीं है ऊपर लोक नहीं है ऐसा अभिप्राय हुआ नहीं ये मरने वाला तो वही व्यक्ति है न मानी मानी तो है फिर वो वो मान रहा है ना उसको नहीं होगा ये मतलब नहीं, नहीं नहीं नहीं उसके लिए नहीं है मानी का अर्थ तो वो मानने वाला वही एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब नहीं कर सकते ऐसा एक बार देखते हैं फिर आपकी बात का विचार कर लेंगे ठीक है हम आपकी बात का विचार करेंगे अभी तो यही लगा रहे हैं कि उसके लिए यह लोक नहीं है और परलोक पर नहीं है अभी देखते हैं आपकी बात का विचार करेंगे इस पार्ट के अनुसार यह लोक नहीं और परलोक नहीं है इस अर्थ का वर्णन किया उस पक्ष में तस्त की पूर्ति करनी चाहिए जोड़ना चाहिए आगे क्या अच्छा शब्द अध्यय और क्या शब्द का अध्ययन करना चाहिए अच्छा <laughs> तो क्या शब्द का अध्यय कैसे अच्छा रहेगा यह लोक और परलोक भी नहीं है यह लोक और ऐसा समझेंगे तो चार शब्द अध्यार या जो लिखते है ना तो उसका यही अर्थ हुआ कि चा शब्द का अध्यार करना चाहिए अब जब ये पाठ मानते हैं इति शब्दाचार था तो इति तो है नहीं ना उसमें मतलब इति कितने उठ है ना इसमें ये पाठ ठीक नहीं है इति शब्दाचार था, तो इत तो था ये पाठ ठीक नहीं है ठीक है बात सब वहाँ पर अयम लोगो नाश पर उठ तो इथ है तो इति शब्दाचार था ये पाठ ठीक नहीं यदि इथ शब्द हो तो कह सकते इसी शब्द का चार है बात ही सो ही नहीं शब्द का अध्ययन करना चाहिए तो कैसे अर्थ होगा यहाँ लोक और परलोक भी उसका अर्थ हो जाएगा अब इसका से क्या हो जाएगा क्या अध्ययन करेंगे क्या अब लगाओ यहाँ पर अब कहते हैं शिष्ट परिग्रह अभा आगे है ना शिष्ट परिग्रह की बात अच्छा यही है भावात के बाद में अच्छा इसके पहले दिया है ठीक है मानी दूरमानी के अर्थ ठीक किया इसमें मानी इसका क्या अर्थ है दूरमानी मानी इसका क्या अर्थ है हाँ मतलब गलत मानने वाला गलत आ, मानने, मानने वाला या अनुचित मानने वाला अनुचित मानने वाला पुनः पुनः मेरे बस में प्राप्त होता है वैसे जो है इसको दोबारा लगा सकते ये चलो पहले भास्ते लगा दो फिर एक बार दोबारा लगाऊंगा मूल में शिष्ट परिग्रह अच्छा एक बार दोबारा लगा, दे दे लगा के देखो इसके अनुसार लगाइए कि यहाँ पर धन के मोह से मोहित मूड धन के मोह से मोहित व्यग्र चित्त वाले मूर्ख को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है परलोक का साधन ज्ञात किसी बात तो है नहीं ना नहीं। अच्छा तो। पहले देखो आगे से देख लो फिर वापस आएंगे हम शिष्ट परिग्रह का अर्थ है पर, पर उतमानी जो पाठांतर माना गया है ना पर जो पर उतमानी अयम लोगों नास्त के बाद क्या माना है पर उठ मानी तो इस पाठांतर को स्वीकार करने वाले पाठांतर मतलब क्या है कि ये पाठांतर को शिष्टों के द्वारा गृहित न होने से जो पाठांतर है ना तो इसका अर्थ होगा पाठांतर पाठांतर शिष्टों के द्वारा गृहित न होने से अयम लोगो नास्ती इसकी इसकी संगति जाननी चाहिए इसकी संगति जाननी चाहिए मतलब ये जो पाठ क्या माना गया है कि परमानी उस जोड़ा है ना तो पर इस पाठ को शिष्टों के द्वारा गृहित न होने से अयम लोगो नास्ती इसकी संगति जाननी चाहिए कहने का मतलब यह है इनकी वह पाठ शिष्टों के द्वारा गृहित नहीं है में नहीं नहीं हाँ ब्रह्म सूत्र में जो पाठ सुदर्शन सूर्य ने बंको माना है, है। ब्रह्म ब्रह सूत्र में जो मतलब ब्रह्म सूत्र की व्याख्यान में जो पाठ सुदर्शन सूरी ने माना है वो शिष्टों के द्वारा गृहित शिष्ट परिग्रिया करते है वह पाठ शिष्टों के द्वारा गृहित न होने ऐसी अयम लोक नास्त इसकी संगति जाननी चाहिए कहने का मतलब है की अयम लोको नाश ऐसा कोई कैसे कह सकता है ऐसा कोई इसकी संगति जानी है और मानी और मानी करते क्या हो गया करी तो फिर कहते हैं कि ऐसा पुनः पुनः मेरे बस में आता है तो कहने का मतलब है कि दूरानी का बाद के साथ संबंध होता है दुर्मानी पुनः पुनः बस मत इसका उत्तर में संबंध होता है ये बता तो दिया है लेकिन कोशिश कर रहे हैं देखो उसको लगाने की संभव है की नहीं है क्यूँकी जब तस् का अध्यार कर रहे हैं न तो वो तस् का अध्यार करके देखो लगता है कि नहीं पहले तो इन्होने बता दिया कि यह पाठ के द्वारा गृहित नहीं है क्योंकि अयम लोकानाशी ऐसा तो कोई ये इस ऐसा तो कोई नहीं है जो तो इस लोक को ना माने इस लोक को तो मानते ही है ना अब कोई मानना ही चाहेगा पाठ अंतर को तो ऐसी खींचताछ कर सकता है कि इस लोक में इस लोक में सुख नहीं है इसलिए अयम लोका ऐसा कहा जा रहा है तो दोबारा कोशिश कर रहे हैं लगेगा की नहीं आप लोग विचार करो देखिए यहाँ पर कि धन के मोह से मोहित मूर्ख धन के मोह से मोहित व्यग्र वाले मूर्ख को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है तो जिसको परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है तस्मल उसके लिए या लोक नहीं है और परलोक नहीं है या लोक नहीं है और परलोक अच्छा लग जाएगा या लोक नहीं है और परलोक भी नहीं है इसी तो नहीं ना उस, उस पक्ष में यह लोक नहीं है और परलोक भी नहीं है अब दूरमानी का फिर क्या कहेंगे कि दूरमानी करते वो गलत विचारधारा वाला गलत विचारधारा वाला कैसे है क्योंकि उसको परलोक का तो वह गलत विचारधारा वाला व्यक्ति पूना आता है दोबारा देखना धन के मोह से मोहित व्यग्र चित्त वाले मूर्ख को परलोक का साधन ज्ञात नहीं होता है उसके लिए यह लोक नहीं है और परलोक भी नहीं है उसके लिए यह लोक नहीं हो परलोक भी नहीं है वह दुरमानी पुना पुना मेरे बस में आता है ऐसा होगा लेकिन ये जो कहते हैं ना कहते हैं कि यहाँ पर की यह पाठ शिष्टों के द्वारा गृहित नहीं है पाठांतर और फिर अयम लोगों को नास्त की संगति जानना चाहिए कि ये लोग तो सबके लिए है ये लोग तो सबके लिए लेकिन जो इस पाठ जो जो उस पाठ में आग्रह करेगा वो तो बोलेगा मर करके ये लोक नहीं है यही कहेगा <coughs> फिर तो मर करके अध्ययन करना पड़ेगा ना मर करके या अध्यार, तो जो अध्यार या कर तो अध्यार यदि ना करें तो ये अर्थसंगत होता है नहीं नहीं होता संगत नहीं होता है इसीलिए कहते हैं अयम लोग को नष्ट की संगति जानना चाहिए बात समझ में आ रही है आ रही है मतलब यदि दर्शन सूरी के पाठ में जो आग्रह रखेगा उसको क्या जोड़ने पड़ेगा मर, मर कर तो संगति लग जाएगी और मरे बिना संगति लगेगी नहीं, नहीं। तो वही कहते हैं इसकी संगति जाननी चाहिए मतलब इसकी संगति नहीं लगती उस पाठ में उस पाठ में इसकी संगति मतलब अध्यय के बिना जो लग जाए वो ज्यादा अच्छा मानना पड़ता है इसलिए अध्यय का क्लेष करना पड़ेगा और अध्ययार का क्लेष न करना पड़े इसलिए कहते हैं इसकी संगति जाननी चाहिए और संगति बनती नहीं उस पक्ष में आ रहा है समझ में हाँ अपि श्रवणि न लुणवि बहवो बहुवो न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलोश्ध आश्चर्य ज्ञाता कुशलाशिष्टु श्रवणा अहुभि ये न लभ्य शुण्वंता बहुवा ये न विद्यु आश्चर्या वक्ता कुशला अस्तलब आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट यह बहुत श्रवणाय न लभ्या यह जो बहुबी करते बहुत लोगों के द्वारा श्रवणाय लभ्या न जो बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है जो बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है जो परमात्म तत्व है ना उसको सभी सभी लोगों को सुनने को मिलता है सभी लोगों को सुनने को नहीं मिलता है या वो बोगी सी न लभ्या जो बहुत लोगों के द्वारा या का क्या लेना है पर ब्रह्म तत्व ब्रह्म परमात्मा जो परमात्मा तत्व बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं।, नहीं है श्रणवंता भी बहुआ यम नद्यु यम श्रृणवंता यम श्रणवंता भी और जिसको सुनकर के भी बहुत लोग नहीं जान पाते हैं सुनकर करके भी बहुत लोग नहीं जान पाते परमात्म तत्व को तो सुनने के देखो परमात्मा तत्व तो सुनने को मिलता ही नहीं है परमात्मा के बारे में कोई बोलता ही नहीं है और जहाँ लोग सत्संग वगैरह करते भी हैं आजकल तो वहाँ भी परमात्मा स्वरूप के बारे में तो लोग बोलते नहीं लीला कथानक के बारे में ज्यादा बोल देते हैं परमात्मा स्वरूप ही नहीं बोलते है कथाएं लीलाएं के इतिहास बताते हैं परमार्थ स्वरूप तो को तो नहीं बोल पाते हैं कथावाचक तो नहीं बोल पाता है तो ये विषय वेदांत का उपनिषद का विषय हो जाता है परमार्थ स्वरूप उधर ध्यान दृष्टि नहीं जाती लोगों की और बहुत लोगों को तो भगवान की लीला कथाएं ये सुलभ नहीं है मन ही नहीं लगता है ना सुनने को मिलता है की जो बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए सुलभ नहीं है यम लगाइए यम श्रृणवंता भी बहुआ यम यम जिसे सुनने पर भी बहुत लोग नहीं जान पाते हैं सुनने पर भी बहुत लोग उसको नहीं समझ पाते हैं है ना सुनने के पर भी समझ में नहीं आता है क्या ना रखना सुनने पर भी बहुत लोग जिसे नहीं समझ पाते हैं अस्त कुशला वक्ता आश्चर्य मिलेगा पाठ आश्चर्य वक्ता कुशला अस्त अस्त कुश कु वक्ता आश्चर्य अस्त करते परमात्म स्वरूप का निपुण वक्ता परमात्मा स्वरूप का निपुण वक्ता आश्चर्य है परमात्मा स्वरूप का निपुण वक्ता आश्चर्य मतलब दुर्लभ है परमात्मा स्वरूप का निपुण वक्ता परमात्मा स्वरूप का निपुण उपदेश का प्रतिपादन करे वो वक्ता दुर्लभ है बोल ही नहीं सकते हैं वक्ताओं को बोलो कथा छोड़कर थोड़ा परमात्मा स्वरूप को बोलो मैं खत्म हो जाएगी बोलने अब देखना कुशला वक्ता आश्चर्य कुशलानुशिष्टा ज्ञाता अनु आच्चर्या क्या करेंगे कुशलानुशिष्टा कुशलानुशिष्टा कुशलेन अनुशिष्टा कुशलेन आचार्यन अनुशिष्टा कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त ज्ञाता दुर्लभ है क्या कुशलानुशिष्टा का क्या कुशलेन आचार्यन अनुशिष्टा कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त ज्ञाता दुर्लभ है ऐसा कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ ज्ञाता भी दुर्लभ परमर्श रूप में ज्ञाता दुर्लभ है अब क्या बच्चा लब्धा लब्धाचर्या आश हाँ लब्धा लब्धा कर मतलब क्या हुआ कि साक्षात्कार करने वाला और भी दुर्लभ है साक्षात्कार करने वाला और भी दुर्लभ साक्षात्कार करने वाला और भी दुर्लभ है ओम पूर्णमर पूर्णमीन पूर्ण पूर्णमेष आएगा